इस प्रकार शोधित आत्मा का प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है ऐसे मानने वालों का खंडन करने प्रति शरीर आत्मा का भेद का वारण करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ होता है एश ब्रह्म इंद्र एश प्रजापे सर्वे देवाई मानी चन चपा भूतानी पृथ्वी वायु पृथ्वीवायुराकाशापोच्योतीशीता शुर्मिश्राण यो बीजाने चेतरा चंडजा चारुजा चेबुजा चोत्ता चाश्वागा नो युत्केदं प्राणीजंगमंमं चिजि यम तत्ज्ञत्र प्रज्ञ प्रतिषिम प्रज्ञा नेत्रो लोक प्रज्ञा प्रतिषिता प्रज्ञानं ब्रह्म कहते हैं कि देखो येष ब्रह्मा यह प्रज्ञान रूपात्मा इपरात पर ब्रह्मा है ऋण यही है येष ब्रह्मा फिर ये इंद्र यही इंद्र है ये प्रजापति यही प्रजापति है यही अग्नि आदि सारे देवता हैं ये थे सर्वे देवा हा। सारे देवता भी यही है इमानी च पंच महाभूतानी और ये जो पंच महाभूत है ये भी वही पृथ्वी वायु आकाश चल और तेज ये जो पांच महाभूत है ये भी वही आत्मा ही है ब्रह्म ही है मैंने केवल शरीर भेद आत्मा शरीर भेद को लेकर के ऐसी बात नहीं कोई भी उपाधि को लेकर आत्मा का भेद नहीं है सगल उपाधियों में भाषित होता है वह जो चेतन प्रकाश है वह आत्मा का ही है आत्मा केवल कोई दूसरा चेतन प्रकाश जिस सगल में नहीं है आत्मा ही भाषित हो रहा है इसलिए करें कल ब्रह्मा ही नहीं आत्मा इंद्र ही नहीं है आत्मा प्रजापति नहीं बल्कि समस्त देवता ही आत्मा है पंचमाभूत भी आत्मा है एकता नहीं च क्षुद्र मिश्रा नी वह बीजानी कहते हैं यही क्षुद्र तो जीवों के सहित उनके बीज सब आत्मा हम तो अन्य अन्य इतराणी चित्रानि च, और अन्य जितने भी है सब कुछ है आत्मा ही है विशेषतः चार भाव भक्त बता सकते हैं अंडे जानी अंडे से पैदा जो होते हैं पक्षी आदि जरायु जानी, गाय मनुष्य वगैरह स्वेद जानी मच्छर आदि तो पचना से होते हैं उद्भिचानी उद्भेदन करके पेड़ आदि उनके विशेष संज्ञा दो चार किनारे अश्व, अश्वा गुरु हाथी गाय मनुष्य घोड़ा है ना घोड़ा गाय मनुष्य हाथी मुख्य पहले जमाने में ही व्यवहार होता था घोड़े पे सवार हाथ में आता था जाता था गौ सकल प्रकार के दूध दही और दक्षिण रूप में भी था और हाथी पर भी सवार युद्ध आदि में भी काम आते थे ये पहले जमाने के हिसाब से मंत्र कह दिया है अश्वा गाव हस्तिनो पुरुषाहा किंच है वह सब वही आत्मा जो कुछ भी दो भाग्य गिनते हैं कुछ तीन लेते जंगम चेस्थावरण तो जंगम वो घूमने फिरने वाला आदमी आदि चलने फिरने वाला पद आकाश में उड़ने वाले पक्षिया और है पेड़ पहाड़ वगैरह वह सब प्रज्ञा नेत्र प्रतिष्ठ है सब प्रज्ञा नेत्र है प्रज्ञानिही प्रज्ञा नेत्र का मतलब नेत्र ने प्रापक प्रेरक नेत्र प्रज्ञा नेत्र मतलब प्रज्ञा के माध्यम से सत्ता को प्रदान करने वाला और प्रेरणा को देने वाला उसका नाम प्रज्ञा आत्मा। आत्मा सभी को सत्ता दे रहा है आत्मा ही सभी को प्रेरणा दे रहा है इसलिए आत्म नेत्र आत्मा सब को नयन कर रहा है इसे प्रज्ञा नित्रम का सारा जगत प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उत्पत्ति और का में हुई है क्योंकि जो उत्पत्ति का नहीं वो विनाश का नहीं हो सकता ना जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न होता है वह कार्य अंत में उसी कारण में विलय होते सिंत है प्रज्ञा भी प्रज्ञानी प्रतिशोधन का तत्पर यह इसलिए इसे प्रज्ञान रूपी आपता में ही जगत पैदा हुआ है इसमें स्थिति है और इसी अंत में लय हो जाएगा प्रज्ञा नेत्र लोक प्रज्ञा नेत्र वाला है लोक में चला चल सारा संसार की प्रज्ञा के द्वारा सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करके संचलित है प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञा प्रतिष्ठा पहले प्रज्ञाने ने प्रतिष्ठित सप्तमय था और अब प्रज्ञा प्रतिष्ठा कर दिया है यह अंतर ध्यान रखने का अनेन अस्तित्व अधिष्ठान प्रज्ञा नेत्रोलोक से स्थिति का अधिष्ठान बता दिया प्रज्ञा नेत्र से उत्पत्ति का अधिष्ठान बता दिया और अब अनेन लय अधिष्ठान प्रज्ञा प्रतिष्ठा के द्वारा लय का अधिष्ठान बता दिया तो तीनों बता दिया प्रतिष्ठम उत्पत्ति का अधिष्ठान भी वही है प्रज्ञा नेत्रोक से स्थिति का अधिष्ठान भी वही है प्रज्ञा प्रतिष्ठा के माध्यम से लय का अधिष्ठान वही है स्थापित कर दिया अतएव प्रज्ञान ब्रह्मो अत प्रज्ञान ही जब ब्रह्म प्रवेश किया वही प्रज्ञान है जो प्रज्ञान है वही प्रविष्ट ब्रह्म अभिन्न नहीं है भिन्न नहीं है अच्छा रूप आत्मा अपरम ब्रह्म ब्रह्मा से किसको लेना अपर ब्रह्म हिरण्य लेना है वो क्या है वो हिरण गि हो ही नहीं सकता उस अलग तो होगा नहीं और दोनों कल्पित है आप ही है आप ही व्य ही समृष्टि आप, आप ही सब कुछ ब्रह्म इंद्र उसके बाद क्या करते है प्रज्ञान रूप आत्मा ऐसे क्या लेना प्रज्ञान रूपी आत्मा यह जीवात्मा जिसको कहा जाता है सकल इंद्रियों के मा से प्रज्ञात प्रकृष्ट ज्ञान को, को प्राप्त करता है प्रज्ञान स्वरूप ही वो वास्तव में प्रज्ञान स्वरबूता अंत करणोपादेश अनुप्रविष्ठो चल भेद सूर्य प्रतिबिंब बद प्राण प्रज्ञात्मा ब्रह्मा से क्या लेना इतना लंबा छोटा व्याख्या कर दिया ब्रह्मा से उसे है जो अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म का मतलब क्या समस्त समिंग शरीर ब्रह्म से मुख्य ब्रह्म आगे कहेंगे इसे यहां पर ऐसे मुख्य ब्रह्म नहीं लेना है अपर ब्रह्म ही लेना पड़ेगा तो मूर्त द्वारा अनुप्रविष्ट समिंग शरीराभिमानी हिरण्य गर्भ जो प्राण शब्द से प्रज्ञात्म शब्द से भी कहा गया था पूर्व में उस अपर ब्रह्म को यहाँ लेना है इस सर्व शरीर समिशरी बोध कर दिया प्राण और इसके द्वारा को भी और संकेत कर दिया है तो सर्वश्रेष्ठ से समि स्थूल शरीर हो और अंतकर्णोपाय शब्द से समृष्टि लिंग शरीर अर्थात स्थूल शरीर और लिंग शरीर तो से युक्त हो वह के रूपयोग लेना मायावचन चैतन्य और प्राण प्रख्या शब्द से क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रधान तो कर दिया प्राण क्रिया शक्ति प्रधानता प्रख्यात्मा ज्ञान शक्ति प्रधान हिरण्य गर्भ में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही होते हैं अनुप्रविष्टो जल भेदगत सूर्य प्रतिम्बव जल भेदगत सूर्य के प्रतिम्ब के समान वो सभी अंत करणों में सगृहत शरीरों में प्रविष्ट है उसका नाम हिरण्य गर्भ होता है प्राण प्रज्ञात्मा इसी को पहले प्राण प्रज्ञा शब्दों से भी इंद्र कहते हैं ये जो है ये समी अभिमान इंद्र प्रमाण ये आत्मा ही समि का विमानी है जैसे ज्ञापन में प्रमाण दे रहे हैं इंद्रा। इंद्र किसके होते हैं संतम इंद्र इत्या परोक्ष प्रया वे वाह पहले बोल चुके हैं जैसे प्रवेश करके इदम कया ब्रह्म को ग्रहण कर लिया अनुभव कर लिया प्रत्यक्ष कर लिया इसलिए कहते थे उस इद्र को इंद्र कहा जाता है ये कह चुके हैं प्रवेश वाक्य में प्रविष्ट का ही इंद्रत्व का विधान पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं इदम आदर्श्रम है नदर्शन किस लिए उसको इदम द्र कह गुणात और उसको इंद्र कर दिया बीच वाला इंद्र हो गया पहले आप एक तीन में प्रथम अध्याय तीसरे का मंत्र में आप हैं तीसरा अध्याय प्रथम कंठ का तीसरा मंत्र चल रहा है उसको प्रवेश वाक्य भी कहते एक तीन चौदह को प्रवेश वाक्य कहा जाता है जिसको छेदघर के अंदर प्रवेश किया था वही वर्णन आया इसलिए उसको ये प्रवेश वाक्य में प्रविष्ट जो इंद्रत्व का विधानर्भ का प्रवेश सकल रूपों से अभेद प्रसिद्ध करने की भावना से यह बात कही गई है इंद्र गुणा गौण भाव से प्रज्ञात्मा को इंद्र का दिया गया है गौण भाव से पहले कर दिया था अथवा देवराज देवता राजा का भी ना? भी नाम इंद्र है उसको ले सकते हैं गुणयोग अभावेपि इसलिए भावना मन में रखते हुए देवराजो कह दिया ऐसा आनंद प्रकार समझा रहे हैं वैकल्पिक कथन का हेतु प्रजापति यह प्रथम शरीर यही प्रजापति है जो प्रथम शरीरी है प्रजापति शब्द से से भिन्न को लेना पड़ेगा इसे लिंग शरीराभिमानी से भिन्न स्तू शरीराभिमानी को अलग करके बोल रहे हैं लिंग शरीराभिमानी हृण गर्भ है समी कौन होगा समि में विराट नाम न, से विराट उसको तो मुखादि द्वारा जल से एक अंडे पे पुरुषाकर अंडा जिसे अंडा डाल दिया फिर पुरुषाकर प्राप्त तो सब को मुख फूट गया अग्नि निकला कान फूटा ये निकला ऐसे करके वर्णन जो हुआ था वो जो विराट शरीर है उसको लेना है यहाँ पर प्रजापति शब्द उसको मन में रखकर बोल रहा तो निर्भेदा द्वारा अग्नियादियों लोकपाल जाता हा। विराट से सजापतिष प्रजापति प्रजापति प्रज्ञान ये अग्निया और जो अग्नि देवता उस विराट मुख के मुखारी से पैदा हुए थे वे भी वह भी ये आत्मा प्रज्ञान आत्मा अलग नहीं है आपका मतलब आप ही है आप ही ये सब हो रखे और भ्रांति के कारण से अपने से भिन्न मानते हैं और अब परेशानी में है अविध्या की एक महिमा है ये आप ही सारा जगत हो गयी एक जा आप सब देवता हो गए आप ही सब कुछ है फिर व्याज्ञान वजह से लगता है नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ कोई शर कोई अलग होगा कहीं होगा वो बड़ा ये ग्रह तंग कर रहे हैं शनि है रहो है केतु है परेशान कर रहे हैं आप इसके लिए पूजा पाठ करो, करो उसके लिए वो करो वो करो शांति करो कराओ व्यवहार दृष्टिकोण सब करना पड़ता है व्यवहार है क्या करें आप अपने ज्ञान में ठीक है समीक्षा है भ्रांति चल रहा है व्यवहार बाधा साम्य से बाहर चल रहा है ज्ञानी का अपने से कुछ नहीं है दिन व्यारिक से सब करना पड़ता है छोटे महारे जी बीमार हो गए लोग सब ओम नमेशा जप करने में लग गए बैठ गए स्वस्थ होकर आए थे उनको बेटा गवन करा दिया वो करे किस बात गवन भाई हमने ना कोई संकल्प किया चलो अब आप लोगों की मर्जी आप लोगों ने किया है जब आप लोग चाह रहे हैं बैठना तो बैठूंगा बैठ कर विश्वाह करते थे तो उतरे व्यवहार में क्या करे? करना तो पड़ता है सारा व्यवहार पूजा पाठ जो मंडेश्वर महंतल सब ब्रमानी वे वेदांती लोग हैं ये सब करना पड़ता है उन्हें भाग दौड़ करते हैं सब करते हैं। सर्वे देवा सर्व शरीरों पादान भूताभूता अन्ना एवा। और ये जो सगल शरीरों के उपादान कारणभूता पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये अन्न और अन्नाज रूपा है ये सारे के सारे भी ही आत्मा है आप, ही है आप प्रज्ञान ब्रह्म है आप चकार जो है व्याख्यान है किंच का ही व्याख्यान समझो इमानी किंचख्या किंच क्षुद्र मिश्राणी मैंने क्षुद्र मिश्राणी क्षुद्र ही अल्प ही मिश्राणी सहित सहित छोटे से छोटे जो मच्छर है कटमल है चींची है उनके सहित सर का सर पंच महापुत्र कार्य पंचमु सहितो सब कुछ आप ही है आप सर कुछ शब्द अनर्थ का मंत्र नक्षत्र है, युवा शब्द का कोई अर्थ नहीं है यहाँ सान देन नहीं है अतः शब्द को भाष्कर कर दिए अनर्थ अन्य समझो इस प्रकार से सकल भूतों में स्थित आत्मा एक है यह कहकर सजाती है भेद को निराकरण के बाद उपाधियों का जो भूत भौतिक सृष्टि है उनको भी उपाध्यान सामने पूर्वक आश्रय करके आत्म वे, वे भी नहीं है विजाति भेद का निराकरण करने के लिए भूतों का भी निषेध कर दिया समझ रहा, पहले उपाधियों को लिया और फिर भूतों को लिया भौतिक सृष्टि सृष्टि समृष्टि को निषेध कर दिया उन जीवों को और उसके बाद भूतों को लिया भूत भौतिक सृष्टि को इसका सजा भेद भी नहीं है विजाति भेद भी नहीं भी हैं। इंद्र भी आ पी हैं, सभी देवता आ पी हैं। है सजाति चेतन भेद नहीं है, तो जड़ उससे जड़ तो है संसार खत नहीं हो भी नहीं सब पंचम भूत और भूतों का कार्य जितने भी शुद्ध मिश्रा नीबीजानी के सहित सारा का सारा जगत ही आप होने से जाति भेद भी नहीं है जो में ये में सारा का सारा आप ही हैं अलग कुछ भी नहीं है आपसे शब्दी बीजा इतरा चीतरा चैराश निर्देश सर्वादी बीजा पूर्व पूर्व अपेक्षा शरीर क्या होता है बीजानी भवंती बीज होते हैं इस बात का मन पर सरपाधी नहीं बीजानी है ना आगे कचर के, के लिए क्या हो गया बीज मा पहले से हैं। पहला है पहला सांप है सर्विणी है तब तो सांप सर्विणी संबंध अंडा होगा इसे क्या हो गया वो अंडा का कारण होने से इनको भी अंडा ही कह दिया बीज है इसे मनुष्य क्या है बीज है उसको बच्चा पैदा होगा बच्चे का बीज कौन है माँ बापी तो है इसे बीजानी कह दिया सारी को ले लेना इतना चित्री राशन दृश्य मानी दो राशियों में इनका निर्देश किया जाता है स्थावर जंगम बीज से दो भागों में कह दिया जा जाता है वास्तव में संसार में इन बीजों को स्थावर बीज और जंगम बीज उन्हें को विस्तार से समझा रहे कानी ये कौन कौन है तो चंद है स्मृति कह रही है अंडजानी अंडज है पक्ष्यादि दूसरा कौन है जार मतलब जरायुजानी। जरायुजानी जरायु को चारुजानी का दिया छांदस प्रयोग है जरायु जानी मनुष्या कौन है वो जरायुजाली मनुष्यदी गौ वगैरह और तीसरा स्वेद जानी सिर में वगेरा होता है ना बालो में तोड़ते रहते हैं और रहते है, मारते रहते है। एक बंदरी, दूसरे बंदरी का निकालते रहते निकाल मारते रहते हैं है। युकादीनी और कुछ बिचाने चो वृक्षादिनी जंगम का ही व्याख्या है ये चलती तंगम पुरुषास्तिनो गावक पुरुषास्त्रीनो अन्य घोड़ा गाय पुरुष हाथी और जो कुछ भी है सारे प्राणी समूह को कैसे भाग करोगे कुछ लोग तीन भाग करते कुछ दो ही मान लेते हैं इनको तो? कहला जंगम यद चलती पथव्याम जब पैरों से चले फिरे उसका नाम जंगम पदव्याम गच्छति उपलक्षण है परशुराम चतुष्पाद बाद बोल दिया ना पदव्य नहीं बोला ये पदव्यह बोलेंगे तो समस्या तो बहुत परवाले आ जाएंगे दो परवाले नहीं आएंगे आप छूट जाओगे मनुष्य दो परवाले के लिए पदव्याम को दो चार परवाले छूट जाएंगे गाय आदि जो चलते फिरते हैं अब तो इस तरह का ना नहीं है चाहे दो परो, तीन परो, परो, पर तीन पर चार पर हजार पैर भी हैं ट्रेन जैसे चलते हैं ना ट्रेन जैसे देखा ना कीड़े है। होते हैं बना बारिश हो बहुत हो जाऊंगी ट्रेन जैसे चलते एक पीपर चढ़ के डबल डेकर ट्रेन जैसे भी चलते हैं ऐसे चल लंबे लंबे भी होते हैं मोटे इतना लंबा एकदम ट्रेन के डिब्बा जैसे दिखता जब चलता है ऐसे जैसे कीड़े भगवान प्रकट करेंगे बारिश में तो सब चित्रे भी से चलने वाले सबको रहना इसलिए यहाँ दो जो कहा गया है उपलक्षण है अरे पेड़ आप हिलते रहते हैं पेड़ों का पैर तो नीचे का तनाव तो चलते हैं या वो चलते नहीं हिलते जरूर है इसे केवल चल पिकाने से फायदा नहीं है पद व्यम गचाना जरूरी हुआ व्याख्या में सर्वम अच्छा सर्वम है सब सब तक पूर्ण लेना किसी भी चीज को छोड़ना नहीं दो राशि में डाल करके या तीन राशि में डाल कर, कर सब को ग्रहण कर लेना क्या है वो सब प्रज्ञा नेता नेत्रम, नेत्रम के प्रज्ञा नियते प्रजक्ति तचित प्रज्ञ नीयते सत्तावत अपने से वह इन सकल पदार्थों को सत्ता प्रदान कर न सत्ता निय ब्रह्म के माध्यम से सत्ता प्रदान किया जाता है प्राप्त सत्ता थे इसलिए साफ को कह दिया गया प्रज्ञा ने यदा स्वस्व व्यापारे प्रवृत्तवा अप्रवृत्त व्यापारों में उनको प्रवृत्त कराता है चेतन ही है और कोई नहीं होता प्रज्ञा ब्रह्मणी उत्पत्ति स्थिति लय कालेश प्रज्ञानश्रम प्राने प्रतिष्ठित कहा प्रज्ञाने प्रज्ञाने का मतलब क्या ब्रह्मणी उत्पत्ति स्थिति और लय कालो में प्रतिष्ठित होने से इसको प्रज्ञानी ने प्रतिष्ठित कर दिया प्रज्ञाश्रथ प्रज्ञान आश्रय वाला है प्रज्ञान ही आश्रय है जिनका ऐसे पौरिश ना सब समझना सत्ता के माध्यम से इच्छर और यहाँ पूर्वक जगत को सत्तावान बनाने वाला होने से इसको जगत को कहते हैं प्रज्ञानित्र प्रज्ञा चक्ष सर्व एवलोक अत संपूर्ण ये चराचरात्मक जगत प्रज्ञा चक्षु है प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या है प्रज्ञा प्रज्ञानम कहते इति पूर्वत्न आशंक्योषाई अतः पक्षा माह प्रज्ञा चक्षुर्वाई चक्षु प्रक्षु चक्षुका क्या करेंगे झष्टे चक्षुशक्ता है चक्षुख चष्टे चक्षु अथवा क्या होगा जो देखने का साधन है दृश्य अने चक्षु, चक्षु। सर्वां प्रज्ञाव सर्व प्रज्ञा चक्षु ऐसा भी ले सकते हैं लेते यद्वा पूर्व नेत्रशबापर मुक्त इधान स्मण हेतु अयमेक् सत्ता के का कारण तो बलीया नेत्रशबसे और अब स्वर्ण कारणत्व के लिए यह चक्षु शब्द कह दिया गया है व्यापार में प्रवृत्ति सकल इंद्रियों का प्रवृत्ति के प्रति कारण है अर्थात सभी का स्वर्ण प्रदान करने वाला यह आत्मा ही है इस आत्मा को प्रज्ञा चक्षु भी कह दिया जाता है तो वो प्रज्ञा चक्षु नहीं लेना जो आंखों में अंधा हो गया उसको प्रज्ञा चक्षु लोग बोल देते ना व्यवहार में अंधे को अब बाहर के अंक कर रहे इसके प्रज्ञा रूपी ही काम करती है इसलिए प्रज्ञा चक्षु जाता है। चक्ष नहीं लेना प्रज्ञा प्रज्ञा चक्षु मतलब स्वर्ण। प्रदान करने वाला सभी में प्रवृत्ति के के प्रति सभी अंदर जो देख रहे हैं प्रवृत्ति उसके प्रति प्रेरक यह आत्मा है यह तात्पर्य प्रज्ञा चक्षु चक्ष जगती प्रज्ञा न्यायाधीन आशंक्य तत्व स्वहिम प्रतिष्ठित आश्रय प्रभाच नयोमित प्रज्ञा प्रतिष्ठा कर रहे हैं देखो जैसे जगत के नियम यही होता है उस अलग से मिलती है प्रतिष्ठा अलग होता है प्रज्ञान से स्पूर्ण प्रतिष्ठी और अन्य अधीन आशंक्य अन्य के अधीन है ऐसा कोई आशंका करने लग जाए जैसे जगत में जो स्पूर्ण प्रतिष्ठा है वो प्रज्ञान से आया और प्रज्ञान उसमें प्रश्न कहां से आया तो पूछ सकता है ना ये सारा जगत को जो प्रेरणा दे रहा है स्पूर्ण दे रहा है और सप्ताह दे रहा है कौन है वो प्रज्ञान दे रहा है एम प्रज्ञान में दूसरों को स्पूर्ण और सप्ताह देने का सामर्थ्य कहां से आ गया उसको भी किसी और से आया होगा तब कहते नहीं नहीं प्रज्ञान तो स्वप्रकाश है स्व-महिमा में प्रतिष्ठित है इसलिए उसके लिए और प्रतिष्ठान के अन्य अपेक्षा आश्रय के अपेक्षा नहीं है इस बात के लिए कह दिया प्रज्ञा प्रतिष्ठा, सर्वस्य तस्मात इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म इस प्रज्ञान ही ब्रह्म सिद्ध हो गया आनंद गिरी दूसरी बात और करे यदवा सर्वस्व सत्ता स्पूर्त्य प्रज्ञान प्रज्ञानीनवाद उत्पत्तिषु अव्यवस्था प्रज्ञा प्रस्तुतुपादान्वाच तो वाचा प्रज्ञान व्यतिण प्रज्ञानमे सर्पादि परवसान भूतभूमिद प्रज्ञा प्रतिष्ठा संपूर्ण जगद स्फूर्ति के जो प्रदान करने से प्रज्ञा के है उत्पत्ति आदि काल में भी अवस्थाओं में भी प्रज्ञान में ही यह सारा संसार है इनको प्रज्ञान अतो पालन करीज है नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार से रज्जु से भिन्न सर्पादि नहीं होते अतव सर्पादियों का पर्यावसान कहाँ होगा रज्जु दर्शन से हो जाता है उसी प्रकार से सारा जगत का परियावसान किससे होगा अपने प्रज्ञान प्रज्ञा सर्वात्मा का अनुभूति करने से होगा यह बात को कथन करने के लिए ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये शब्द ही परिशिष्ट के कारण पर प्रज्ञान आत्म ही है अतएव कह दिए तस्मात प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्म शब्द से निर्विशेषत्व ब्रह्म शब्द का विशेषार्थ नहीं है ना से प्रत्येगात्मा का निर्विशेष स्वरूप को लेना है निर्विशेष स्वरूप को लेकर के के प्रज्ञानं स्वरूप जीव को लेकर नहीं सोपालिक जीव को परम के साथ सामना नहीं किया जा सकता निरुपाय जीव स्वरूप है उसी को लेकर का दिया जाता है ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म दिया जाता है क्यों ब्रम धातुर अर्थानुगमान ये के भाष्य में क्या कहा था बृहतोर अर्थान धातो निरंकुश महत्व का बोधक है निरंकुश व्यापकता सापेक्ष व्यापकता ने आकाश आदि के समान किंतु निरपेक्ष व्यापकता को कथन करने के लिए यह शब्द ब्रह से बनाया है इसे निष्कर्ष क्या निकला आत्म स्विद्या संसदी स्विद्या आत्मा स्व के विद्या के द्वारा संसार को प्राप्त है स्व के विद्या के द्वारा वह मुक्त हो जाता है यही मुख्य सिद्धांत है दिया हुआ है। पक्षों का स्फुटी करता दृष्टव्यम यही स्पष्ट स्पष्ट कर दिया गया है सिद्धांत को या मत को स्पष्ट इस किया इसे समझना चाहिए एक जीववाद पक्ष को दिखा दिया आपके परिविद्याद् के संसार है और आपके विद्या में अनुभूति कर लिया आप विद्या से तो क्या हो गया संसारी नहीं। ही नहीं है एक जीवात्मवाद ये स्थापित कर दिया यही वाक्यार्थ को कथन करने के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म करके जो समापन है वह संपूर्ण मंत्र का अर्थ का निचोड़ है प्रज्ञान ब्रह्म मंत्र जो कहा महावाक्य ऋग्वेद का महावाक्य ऋग्वेद उपनिषद है इस में सुप्रशत या महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म अ पक्षे अत्र प्रज्ञानशब्दन प्रज्ञानी प्रज्ञा प्रत्यात्मा उच्यते यहाँ के प्रज्ञान शब्द प्रजानशब्द्वार प्रज्ञना चत्यगात्को दिया गया। और अत्र ब्रह्मशब्देन चलता चैतन्य मुक्त यहाँ ब्रह्मश् के जग तारणकोपलक्षित चैतन्यो कह दिया अनि जो प्रत्येक आत्मा है तस्मय निर्विशेष चित्रपुत अविशेष आदि तस्मात का मतलब क्या यह जो प्रत्येक आत्मा है और वह जो ब्रह्म में दोनों की समानता क्या है निर्विशेष चित्रपुता ही दोनों में समानता है अतः वास्तव में तो है ही नहीं दोनों चैतन्य घन ही है। हैं तो दो कह दिया उपाधि एक सोपालिक को तो लेकर के निर्विपाधिक लेकर दो कह दिया जा रहा है वास्तव उपाधि निरपेक्ष वचन करेंगे तो दोनों में ऐक्य सिद्ध हो जाता है तदैत प्रत्यस्त सरोपाधिशेषंस निरंजन निर्मल निष्क्रिय शात में नेतिशेष नेति अपोह संवेद्यम सर्वश्द प्रत्यगोचर तदत्यशुद्ध प्रज्ञोपाधिबंधेन सर्वज्ञरसम तदेत प्रज्ञा येत यहा है प्रसिद्ध ब्रह्म जिसका साक्षात्कार हुआ है उसे कहा जाता है तदे तद प्रत्य सर्वोपाधि प्रत्यक्ष प्रत्यस्तमें अभाव कथ सर्वोपाध विशेष ये सगलोपाध विशेष अभाव को, को प्राप्त कर गया ऐसे शुद्ध रूप ऐसा होते हुए न न न माया रहित हो गया मल नहीं रहा निरंजनम से होगा है ना पहले माय और भी आवर अंजन हो जाते अंजन लगा दिया है ना आप जो है आंखों में क्या करते हैं अंजन लगाते हैं एक ना एक लेयर लगा दिया उसे क्या होता है का एक के बाद एक प्रक्रिया देखो आवरण है फिर मल जैसे लगता है आंको को कटकता आ जाती है फिर उसके प्रवृत्ति विक्षेप को आसोन चलता है तदर्थ यह संसार में भी है पहले माय रूप आवरण विद्या और आवरण ने एक मन को उस पार पार किया जिसका नाम है और वे वासना से प्रवृत्ति हो गई वही विक्षेप है आवर मल विक्षेप तीनों रहित है इसे निरंजनम निर्मलम निष्क्रियम तीनों से रहित तीनो हो गया शांतम शांत शांत है अत एक मध्य क्या बिना एक पने का शांति होनी नहीं एक निरंजन दो क्या होगा सुखी तीन खटपट तीन खटपट हो गया एक में शांति आनंद एकांत धगेला है दबो तो झंझट नहीं जहां दो हुए तो समझो थोड़ा बहुत सुखे चलो सो से ज्यादा हुआ खटपटे तो खटपट हम लोग आश्रम में देख रहे हैं दो से ज्यादा है ना यहाँ पर हम लोग देखते तो ही नहीं देख। ना देखते खटपट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चला लोगों को आना जाना उनका सुख दुख सुनो उनको उपाय बताओ झंझट बाजी है सफल तो कहा है सब कोई मतलब नहीं इन चीजों का नो सुधरने वाले हैं उपाय करने वाले ही है ढंग से कुछ नहीं केवल आपके टाइम खा जाते हैं फालतू उन्हें लगता हाँ गय कुछ बता दे थोड़ी शांति होगी कुछ देर लगता है सर्विशेष अपोह संवे इसलिए एकम अधिक एक है वो अद्वय है वो हर कैसा है जो कि नेति ने इत्यादि के द्वारा सर्विशेषों को अपोह करके ही जानने योग्य है निवृत्ति सर्व शब्द शब्द अगोचरं किसी किसी भी और निवृत्लक्षित का है विषय होने वाला नहीं है यहाँ मन सा सह है तद अत्यंतु प्रद्ञोपाधि संबंधे ईश्वर संयम चाह अत्यंतुद्ध प्रज्ञान प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध जो प्रज्ञा माने यह प्रज्ञा शब्द माया अलग अलग प्रज्ञान प्रज्ञा से माया रूपी उपाधि का संबंध को लेकर के उसको सर्वज्ञ कहा जाता है ईश्वर नाम पड़ जाता है सब नाम पड़ जाते हैं आनंद ज्ञानेश्वर जी से निर्विशेष आनंद तो में सिद्धि है लेकिन ये उपाधि रूपी माया जैसा आ गई तो नाम सर्वज्ञ हो गया ईश्वर हो गया, गया स्तंभ पर का एवं प्रज्ञान से आ, नाना यानगिरी वावरणिकास्तंभाताेद ना उपाय विशुद्धोपाय संबंध विशेष अत्यमीघर प्रजापतीस विशुद्धोपा ले सभी में समानता होने पर भी ये आपने अंतर कैसे कर दिया ये अंतर्यामी है ये सूत्रात्मा है ये हृदय है ये विराट है ये प्रजापति ये सब तो में ही आ जाते हैं हम फिर क्या होगा तब कहते हैं सर्वसाधारण अव्याकर जगद बीज प्रवर्तकम नियंत्रितता अंतर्याम संयम भवती तदेव व्याकर जगद बीज भूत बुद्ध्यात्म विमान लक्षण हृदय गर्भ तदेव अंतर अंडोदूत प्रथम शरीरोपाधि राट प्रजापति संयम तदुद्भूत तो अग्नियादी उपाधिदेवतादि संयम तथा तो विशेष रूपा एक प्रज्ञान अत्यंत विशुद्ध माया रूपी संबंध से सर्वगीश्वर हो गया और उसके बाद सर्वसाधारण जगत बीज प्रवर्तक है नियंत्र उसका नाम क्या पड़ जाता है अंतरिया में पड़ गया उपाधि थोड़ा फर्क पड़ गया सर्वान प्रति भोग्य पेना इति सर्वसाधारण सभी के प्रति समान रूपेण भोग्य सर्वसाधारण अव्याकृत है वो जगत बीज ऐसे अव्याकृत जगत बीज का प्रवर्तक एवं नियंत्रक है उस चेतन का नाम अंतरिया ये सब स्पष्ट कर रहे हैं ईश्वर क्या है अंतर्यामी क्या है अंतर कर दिया देख लो विशुद्ध माया उपाधि चेतन क्या है ईश्वर है और उस माया में जो अव्याकृत जगत बीज है उसका प्रवर्तक नियंत्रित रूप उपाधि को लेकर के वो क्या हो जाता है अंतर्यामी नाम पड़ गया वही तदेव व्याकृत जगत बीज व्याकृत जगत का बीज बुत बुद्ध्या लक्षण बुद्धि तत्व का अभिमान करने वाला जब हो जाता है तब तो उसका नाम पड़ जाता है हिरण्य गर्भ इति शेषा समीपुरी समझनापुति नहीं आगे कहेंगे इसी प्रकार वृष्टिपुतियों में ले लेना इसी और वृष्टि में भी आप देख सकते हैं सारी चीजेंदेव अंतर अंडोदूत प्रथम सरोपाधि विराट प्रजापति संयम भवती और वही जब व्यात हो गया जगत के समी का तो प्रथम शरीर उपाधि वाला का नाम ही विराट है दूसरा नाम प्रजापति हुए उस विराट से उस प्रजापति से तद उद्भूतानी अग्नियाली उपाधि देवता संज्ञान अग्न आदि उपाय देवता संज्ञा वाला हो जाता है अग्नि आदि मत देवता शरीर में समझाया गया उसका शरीर में समझना। तथा तो विशेष व्यवस्था पहले तुरय था उसद्या विशुद्ध विद्या वाला हो गए तो आप का नाम क्या हो गया प्राग्ञ पड़ गया ईश्वरी प्राग्ञ फिर यहां वो हिरण्य गर्भो नाम से दो चीज नहीं अलग तीन नहीं है यहाँ एक ही कह देता जस, और अंत में आता यहाँ विराट प्रजापति है इधर मनुष्यक्षर में भी इनको घटा लेना चाहिए ब्रह्मा स्तम परेशो ब्रह्मा चले करके स्तम परेश हो तब ताम रूपन इस प्रक्रिया के माध्यम से एकमेव ब्रह्म को ब्रह्मा जी से लेकर नाम और तत्त रूप का लाभ होता है प्राप्ति होती है एकमेव द्वितीय ब्रह्म अनंत नाम वाला और अनंत रूप वाला इस प्रकार से हो जाता है तदेव से एकम सरोपेद भिन्नम वही एकमे द्वितीय ब्रह्म सरोपि भेदों से भिन्न के समान प्रतीत होता है सर्वे सर्वेर प्राणी भी तार्कि विकल्प करके उसको अनेक प्रकार, कर प्रकार से कथन किया जाता है जीवेश्वर नाना तो जब कारण चा अन्य था, था आप क्या हो तब तो कथम उसके प्रश्न का जवाब दिया ब्रमण नाना रूपत्म आता ऐसे प्रमाण क्या है क्या मनुस्मृति करे तम में प्रजापतिम इंद्रम में अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्याद्या स्मृति ही मनुस्मृति बारहवाध्याय अध्याय सौ तीसवा श्लोक है बारह इसी ब्रह्म को किसने कह दिया नाम रख दिया अग्नि किसने ने इसका नाम रख दिया मरु? किसने इसका नाम रख दिया प्रजापति किसने इसका नाम रख दिया इंद्र किसने कहा ये हिरण्यगर्भ है? कोई कहता था यह अपर ब्रह्म दूसरा कहता नहीं ब्रह्म है, इस प्रकार जने को नामों से एक ब्रह्म को लोग कहा करते हैं अपने अपने जो है बुद्धि सामर्थ्य से उपाधि से अलग ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उपाधि विशिष्ट भेद को लेकर के ही वह सब भेद मान लेते हैं वास्तव में भेद मान लेते समस्या बड़े बड़े तार्किक भी इस तरह से फंस गए हैं सज्ञा न अस्मत लोका सर्वान कामान आत्मा अमृत समाप्त हो गया फलादेश कर रहे जिस प्रकार वामदेव घर में राज कर गए उस तो प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा आत्मा के प्रज्ञ न आत्मना प्रज्ञ आत्मा के माध्यम से उस आत्मा का अनुभव करके इस चेतन आत्म स्वरूप से ही अनुभव करके या जीवित रहते वक्त सर्वान कामना आपका सर्व कामनाओं को प्राप्त करके और अस्मात्त्य शरीर से ऊपर उठ करके अमु स्वर्गीय लोके अपने क्या ब्रह्म स्वरूप पूर्गो क्यार निश्र व्रह्म ही है ंद ही को स्वर्ग लोक लोकोक भी गौण प्रयोग हुआ है ऐसे कर चुके हैं ऐसे ब्रह्मरूपी स्वुता अमृत अमृत रूप भाव अमर भाव को प्राप्त हो गया व अमर भाव को प्राप्त हो गया इस प्रकार तृतीय अध्याय के साथ साथ ऐत्री परिपूर्णता को प्राप्त होता है बहुत सुंदर अवतरणी कामगिरी में थोड़ा देखिए एवं तक कोयम आत्मा इत्यारभ निष्कर्ष है कोयम आत्मा से आरंभ हुआ था और प्रज्ञानं ब्रह्म विचार पुरस्तर आदित्व निर्धार कर पूर्व मंत्र के अंतिम शब्दावली थी प्रज्ञानं ब्रह्म उसके माध्यम से संपूर्ण विचार को सम्यक भली भली प्रकार से करते हुए आदत निर्धारण कर दिया गया आत्मा कर्ण संघात प्राण व्यतिरिक्त और आत्म से लिखा है कर्ण और यह संघातात्मक जो प्राणादियों से भी भिन्न है संज्ञानकण वृत्ति अतिरिक्त संज्ञान आज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अज अंतकर्ण उससे भी वो विलक्षण है तदनुगत किंतु इन सभी में अगत स्वर्काश सर्वशु एक प्रपंच स्थान भूतो द्वितीय प्रज्ञान ब्रह्म निशुद्धुद्धोग सकल प्रपंच का अधिष्ठान भूता है अद्वितीय है प्रज्ञान ब्रह्म है वाला है, यह बात निर्धारण कर दिया गया इधान ब्रह्म जो इस प्रकार का ब्रह्म है उसको अपने ही आत्म करके जानने वाले लोगों को कि फलं भवती तदव पशु कथन करने के लिए सही श्रुति वाक्यवाक आरंभ होता है, है। एकेन एक प्रज्ञन आत्मना एक वचना प्रकृता नाम बहुना है है है ना क्या मंत्र में कहते के द्वारा एक होता है। आज कल भी जो कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठ के विचार मेरे आत्मा है जो कहते हैं आत्मा है ये क्या है इसे क्या स्वरूप है ऐसे चिंतन करने वाला भी जो आत्मा जिंतन करेगा और चिंतन में श्रुति की सहायता ले लेगा वह भी अपने हाथ तक अनखो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा फल वो पता नहीं बहुनाम बहु नाम परामर्श अयोग्यता क्योंकि बहुत लोग बैठ के परामर्श के कोई निर्णय लेना चाहें वो भी होता नहीं मुंडे मुंडे मचरी लड़ाई झगड़ा हो जाएगी और गली गलोज हो जाएगा, -गलो जाएगा। मारा पिटी हो जाएगी ऐसे ऐसे भी हुआ शास्त्र सभा ऐसे भी शास्त्र सभा बनारस में हुए जहाँ एक दूसरे में हमारा पीटी हो गया गल गलौज भी गालियों से दबा दिया दूसरे को और शास्त्र जीत होता उनको बात है मोटा फेंक देंगे एक बार हम मध्यस्थता के लिए उसको बुलाते वाइस चांसलर होता है ना कुलपति उसको बुला लिए वो कल ऐसे ही सेटिंग कर रखे होंगे हम ये बोलेंगे वो ये बोलेगा मध्यस्थता आप कर दीजिए लेकिन वहाँ क्या हुआ जब शास्त्र शुरू हुई जैसे पढ़ाया गया तो उसे बात नहीं बनी और जो जवान पंडित था उसे बूढ़ा पंडित को बिला बहुत जबरदस्त बोल के परास्त कर दिया मुंह बंद कर दिया अब बूढ़ा बोली नहीं पाया अब बूढ़े को बहुत गुस्सा आया उसका जो छेड़ा चपटे बहुत आए थे वहाँ ये नौजवान जो पंडित था तेजपाल शर्मा उसकी हम भी हम लोग लो भी हम लोग पढ़ते थे उसे हम लोग भी छेड़े बहुत थे सब बैठे हुए धोनी तो की ग्रुप तगड़ा और तेजपाल जी पहले बोल रखे थे देखो भाई ये तो घर मार डालने अब आप लोग इसलिए रहना और हमारी रक्षा करना है पहले तैयार थे इसलिए लौंड यहाँ भी है उधर भी दोनों तरफ से हुआ गया कुलपति तो न्याय से ही बता दिया शर्मा को घोषित कर दिया और, तो और जहां उसकी जीत घोषित कर दे हल्ला मचा दिया, दिया तो उल्टा पुलटा फेंकने लगे कुलपति को बचाना मुश्किल तुरंत पुलिस बुलाई पुलिस की इसमें ले गया कुलपति वापस घर मार डालते पीर से तेजपा गायब कर दिया पुरस्कार वही पड़ी टेबल में देना ही नहीं काम देगा अल्लाह गया ऐसे से दुर्घटना देखने का मिलता करके विचार करके हाथों तो निर्णय लेना चाहोगे तो नहीं हो सकता सब इसने जान करके सकेले बैठो गुरु से सुनने के बाद चिंतन करो तो मुक्ति होगी आचार बैठा करके विचार कर, कर निर्णय लूंगा मेरा स्वरूप क्या है तो आपको बोलेंगे आपका स्वरूप गदा है वह सिद्ध कर देंगे आप आत्मसिद्ध ही नहीं करेगा वो बेकार आदमी बोलेगा परामर्श अग्यता पूर्वाध्याय तो वामदेव परामर्शित पूर्वाध्याय वामदेव को ले ले सकते आप जैसे उस वामदेव ने मुक्त हुआ वैसे आजकल जो कोई भी करेगा वो भी मुक्त हो जाएगा जैसे भाषकर स वामदेव अन्यो वम ब्रह्मवेदा और अन्य जो कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार से तो ब्रह्म तो को जानेगा कैसे जानेगा प्रज्ञे न आत्मना ये नहीं वो प्रज्ञे नत्मना पूर्व विद्वान समृता भुवंश तथा अयम विद्वान ये तो नहीं प्रज्ञे न आत्मना स्नात्क्रम्यो जिस चैतन्य स्वरूप से अपने आप को जानकर पूर्व जमान विद्वान लोगों ने अमृत भाव को प्राप्त हुए थे उसी और आज का भी जो कोई विद्वान जिसको चेतन आत्मस्वरूप से वह भी मैंने शरीर से ऊपर उठ करके शरीर से ऊपर उठने का मतलब किया अहंता ममता को त्याग कर अभिमान को त्याग करके चागरे समझा रहे ये नहीं हुए प्रज्ञा आत्मना ब्रह्म विद्वान से पूर्व अमृता भुवन ते नहीं एन प्रत्येना आत्मनाथोक्तम ब्रह्मेद वाम भी ऐसे ही शरीर का अभिमान भी त्याग करके अवश्य ही मुक्त हो जाएगा इत्यादि व्याख्यात भाष्य नेगा शेष मंत्र के शब्दों का अर्थ पूर्व में जैसे वैसे व्याख्यान ग्रहण कर लेना चाहिए अस्मत्क अमृत सम्भवित अन्वय यहाँ उत्क्रमण घटे पक्षी का अपने घोंसले से ऊर्ज के ओर जाने की जैसा देह में द्वारा प्रज्ञान को ग्रहण कर लेना देह में में जो आत्मभाव है इसे त्याग कर अपरा प्रज्ञान में ही आत्मभाव को ग्रहण करना ये तात्पर्य उत्क्रमण करने का इस अभिप्राय से कहें प्रज्ञा प्रज्ञा आत्म न उत्क्रमुतम प्रज्ञान आत्म न उक्तात्व तत्व तु को अंगीकार वाची ओंकार के द्वारा भी स्वामु प्रकृत करते हुए मांगल काउ भाव इतिहा मनुस्मृतिकार आदि ने कहा है जिसे दोबारा शांति पाठ करता हुआ ओं से समापन करेंगे यहाँ पर देखिए ओम हरि ओम वा मे मन से प्रतिषिता मनो में वाची प्रदुटित आविरावीर्मेजस् आन स्थ शुत मेमा प्रहासीरने सत्यं वरिष्यामि वलिष्यामी सत्यम वैष्यामी तन्मावत तदक्तावत अवत मवद्क्रमद वक्ता ओ ओर्णमय पूर्णम पूर्णापूर्णमुदचे पूर्णस्या पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा दाम दे श्या शंकराचार्यं केशव बादरायण शूद्रभाषद वंदे भगवत तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागिने योम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओि शाँदि शांति